देवी भागवत नवम अंश कला एवं नारद प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश की देवसेना कहते हैं मातृकाओ में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती है इन्हें लोग भगवती ष्ठी के नाम से कहते हैं पुत्र पौत्र आदि संतान प्रदान करना तथा त्रिलोकी को जन्म देना इनका प्रधान कार्य है यह साध्वी भगवती प्रकृति की ष्ठांश हैं अतः इन्हें ष्ठी देवी कहा जाता है संतान उत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय के लिए इन षष्ठी योगिनी की पूजा होती है अखिल जगत में बारहों महीने लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन सूतिका गृह में इनकी पूजा हुआ करती है यह प्राचीन नियम है कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति इक्कीसवें दिन इनकी पूजा करते हैं मुनियों के प्रणाम करने पर ये सदा उनकी अभिलाषा पूर्ण कर देती हैं। अतः इन्हें सर्वोत्तम देवी कहते हैं इनकी मात्रिका का संज्ञा है ये दया स्वरूपणी है निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती हैं। जल थल आकाश गृह जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई है इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है संहार के अवसर पर ये क्रोध में ही बन जाती हैं इसीलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं प्रत्येक मंगलवार के दिन विश्व भर में इनकी पूजा होती है इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव ही है ये भगवती महेश्वरी कुपित होने पर क्षण को नष्ट कर सकती हैं। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हो संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुम्भ और निशुंभ डटे थे उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है गुण और तेज में ये दुर्गा के समान ही है इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है संपूर्ण शक्तियों में ये प्रमुख है इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही नहीं ये परम योग स्वरूपणी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती है श्री कृष्ण के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है तेज पराक्रम और गुण में ये श्री कृष्ण के समान ही है इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही व्यतीत होता है इन सनातनी देवी के शरीर का रंग भी कृष्ण ही है ये चाहे तो एक श्वास में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती हैं। अपने मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्राम में दैत्यों के साथ युद्ध करती हैं सुपूजित होने पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने में ये पूर्ण समर्थ है देवता, मुनिगण मनुप्रभि और मानव समाज सब के सब इनकी उपासना करते हैं भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रगट हैं। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है ये सर्वस्या कही जाती हैं। इन्हें लोग रत्नाकारा और रत्नगर्भा भी कहते हैं संपूर्ण रत्नों की खान इन्ही के अंदर विराजमान है राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं सबको जीविका प्रदान करने के लिए ही इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है ये संपूर्ण संपत्ति का विधान करती हैं यह न रहे तो सारा चराचर जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता